Om Saha Nau Bhū Saha Nau Bhū Naḥ Tu Saha Yāmi Karma Vāpaveti Devoshīrā Vade Tava Sthāna विष्णु मंत्र का उच्चारण जिसमें अवकर्म का अर्थक एक अकाउंवा साधना प्रतिदान उच्चर प्राप्ति होता है आत्म प्राप्ति के साधन पर यह बता दिया ओम का अर्थ चिंतन और ओम के उपासना प्रण उपासना प्रण का अर्थ चिंतन एक साधन बता दिया है मध्यम के लिए अर्थचिंतन और मंदाधिकारी के लिए उसकी उपासना मतलब प्रतीक माता की उपासना करना है अब अन्य भी साधन के करना है अकामतवादी अगर आत्मा प्राप्ति की इच्छा हो तो विषम की कामना से शून्य होना चाहिए अगर विषम की इच्छा है आपको प्राप्ति नहीं हो सकती यही बोलना चाह रहा है टीकाकार का अकात्तवादी काम मानी इच्छा विषम की इच्छा को काम कहा का इसका अभाव होना चाहिए व्यक्ति में ये, ये साधन ये भी साधन है इस अन्य साल मे प्रब उपासना के अतिरिक्त साल में इसके विधान के लिए उत्तरवाद तो के मे विधान उत्तरवाद किया अकामत्वादी अकामत्वे तो को जिसे क्या है ना ना वे तो दुष्कर्म समाधि ना कर्म समादी ने नहीं ना इत्यादि मन का जो दुष्कर्मों से विराम नहीं लिया जिस व्यक्ति ने दुष्कर्मों से विराम नहीं है शारीरिक कर्म और तो जिसके इंद्रिया शांत है विषय लोलूप है और जिसका मन एकाग्र नहीं है एकाग्र होने पर भी कोई तो फल के आशा से एकाग्र किया हो वो प्राप्त नहीं कर सकता ये चार व्यक्ति ऐसी व्यक्ति उस आत्मा की प्राप्त नहीं करेगा यदि तो ज्ञान हो गया शास्त्रीय ज्ञान कुछ हो गया है उससे प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा यहाँ आगे आएगा यह सब साधन है मन आत्मप्राप्ति के साधन है विषयों से इंद्रियों को प्रणाम करना विरक्त होना और कामारहित हो जाना और इंद्रियों को विषयों से अपने भीतर के तरफ करना अंतर्मुखी दृष्टि में लाना ये सब साधन है और मन को एकाग्र करना एकाग्र करते हुए भी आत्मा में ही एकाग्र करते कोई को फल की आशा से ख्याति ऐसा होगा तो मेरी ख्याति हो जाएगी अथवा सिद्धि आदि आ जाएगी ऐसे भी एक आग्रह करते हैं लोग वो काम नहीं कर इत्यादि सामने विधान करना है इसके लिए आगे आवेदा और कहा भाष्य में कहा था आत्मा पुनरात्मा जान आती है पूर्व मंत्र में कहा था ये दो व्यक्ति आत्मा को नहीं जान सकते हैं आत्मा को मारने वाला समझता है और अथवा मरने वाला समझता है ये दोनों के नहीं जानते हैं ऐसा कहा फिर जानने की तरीका क्या है ये प्रश्न उठा तो इसके उत्तर कहा जाते कि किन्द तो एक में में एक का ज्ञान से नामम यदि हमता रूप से अथवा हत रूप से मारने वाला या मरने वाला रूप से जो आत्मा को समझता है आत्मा मारता है अथवा आत्मा मरता है समझता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है यदि ऐसा है तो केवल ही रूपे का साधन है ना तस् ज्ञानमें फिर कौन से साधन है कौन से साधन से उसका आत्मा का ज्ञान होगा एक पूछता है कथन पुनर्ज्ञान कहा उत्तर देते हैं जो नंबर के पॉइंट अणिष्ठवादी उपलक्ष्य का सर्वाधि अकादिना चार रह उत्तर दीजिए अभुका यही है उत्तर देना क्या आता है एक जैसी जैसे, जैसे उपाधि है वैसे वैसे आत्मात्म होता है मच्छर ने इतने छोटा रुपन दिखा देता है और हाथी आश में बड़े रुक्न दिखाई देता है उपाधि को प्राप्त देते आकाश दृष्टान्त है जैसे आकाश है सुई के जो क्षित्र है वो भी आकाश है वह उपाधि छोटी है क्षेत्र छोटा होने से छोटा दिखाई पड़े आकाश और घटना थोड़ा बड़ा दिखाई पड़े और मरण और बड़ा दिखाई पड़े ऐसा ऐसा इसी प्रकार आत्मा के चिंतन है ये बताने का आदेश आधा है और आपको तो आदेश छुटे जाएंगे और अगर आत्मा चाहिए तो विषय से की इच्छा से आभार होना चाहिए आपके जीवन में एक बताना है इसीलिए कहा मंत्र उपचार हो और कह मंग्र का अणोर है यहां अणु से भी अणुभ आता जो लोग को अणु करके व्यवहार होता है उससे भी सूक्ष्म है। है। है। या सूक्ष्म, सूक्ष्म और महान महान से भी भी माने जाते हैं बहुत बड़े माने जाते हैं उससे भी आपका बड़ा होता है ऐसा है जैसी जैसे-जैसे उपाधि है वो इसमें से आपका प्रतिफलित दिखाई पड़ता है छोटे छोटे आकाश दृष्टान्तर मिलेगा जैसे आकाश न बड़ा है ना छोटा है अपनी जगह पर है क्योंकि जैसे जैसे वो उपाधि मिलते हैं वैसे वैसे आकाश दिखाई पड़ता है भांग होता है ऐसे आत्मा का भी होता है आत्मा से जन्म नहीं तो वहां ये जो जंतु है जीव पैदा हो रहा है अभी मरने वाला समझता है पैदा होने वाला समझता है ऐसे जंतु न ये सारे जंतु ब्रह्मा से लेकर के चीटी तक जितने भी जंतु हैं वो सबके आत्मा है स्वरूप है उसे में कल्पित है जो प्रतिबिंब होता है बिंब में कल्पित होता है अश्य जंतो और इस जंतु का जीव का जिसका क्या है आत्मा आत्मा है स्वरूप है आत्मा स्वरूपम ऐसा है निश्चित गुहा और कहा रहता है बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है कभी भी जैसे मनुष्य मनुष्याकार कृति अभी बन रही है कहां बन रही है बुद्धि में उसी प्रकार आत्माकार कृति भी बनेगी तो बुद्धि में बनेगी होने के कारण बुद्धि बन होना है यह कहा उपायता तम आत्मा ऐसा जो आत्मा है उसको अक्रतु पश्य जो अक्रतु होगा संकल्प रहित होगा कर तो संकल्प है, संकल है। माना विष्णु की इच्छा से रहित जो व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति अक्रतु नवीन कहते क्रतु यू समाज जैसा पुत्र बनता है उस अक्रतु संकल्प रहित विष्णु की कोई चाहना नहीं विष्णु का इच्छा से इच्छा के अभाव और व्यक्ति प्राप्त करता है देखता है मैंने जानता है खाली अप्रतु तो होना नहीं बीत शोक जो शोक से रहित हो धातु प्रसाद या धातु इंद्रिया इंद्रियों की प्रसन्नता से जब तक हमारे इंद्रिया विषय के तरफ जाते हैं तब तक हमारा मन मलिन होता है मन में मालिन आता है तो इंद्रिया जब विषयों की तरफ से अलग होती है तो हमारे इंद्रियों में प्रसन्नता आ जाती गीता जी द्वितीय अध्याय ने कहा है प्रसाद सर्व दुखावा महान थे प्रसन्न सांद। थे नास्तिक बुद्धि भावा भाव इत्यादि द्वित अध्याय में चर्चा की है तो विषय के चिंतन से कहां तक व्यक्ति पहुंच जाता है ध्यान विषय से प्रकरण आरम्भ करके कहा है तो इंद्रियों की प्रसन्न राश है इंद्रिया तभी प्रसन्न होंगी जब विषयों से अलग कर सकें आप धातु की प्रसन्नता धातु की प्रसन्नता से उन्हें प्रसन्नता से आत्मानंद महिमा आत्मा महिमान पश्य आत्मा की जो महिमा है ऐसा जो महिमा है उसका अनुभव करता है वीतस्व का उस कारण शोक रहित हो जाता है वीतस्व का संत कश्य रहित होता हुआ आत्मा का दर्शन है, करता है अनुभव करता है ऐसा है टिप्पणी त्रम टिप्पणी है धातु प्रसादात यहाँ पर धातु शब्द नकुंशक लिंग में प्रयोग किया है बाश्य ने पाठ मिलता है कुलिंग में भी है कहते हैं तो नकुंसक में है तो इंद्रिया है ये धातु शब्द इंद्रिया और पुलिंग में होते क्या अवसर करना चाहते हैं धातु प्रसाद इत्यादि पाठांतर है कहते पाठांतर है कुलिंग में प्रयोग कर दिया धातु को धातु प्रसादात ऐसा भी कहा है तो ऐसा पाठांतर होने पर क्या करेंगे तो धातु धा ईश्वर से कृपया ईश्वर की कृपा से बीता शोक होता है आत्मा को देखता ऐसा धातु हम धारण करने वाला सबका धातु करने वाला ईश्वर पुलिंग में प्रयोग हो तो यहां को मंत्रों में नकुषक लिंग में रखा हुआ है धातु का आता इंद्रिया है और पाठांतर पुलिंग का देता हो तो ईश्वर लेना धातु का अर्था ऐसे टिप्पणी का क्योंकि आधे मंत्र आएगा एम ए बैश वृणते ये मंत्र आया नाराय प्रवृत्योग्य तसे ही आत्मा विवृत्ते तनुष्वा चाहता है तो वहाँ पर एम ए बैसते के नप्य दो अर्थ किया है वाष्ट टीका नहीं है जो साधक आत्मा को ही चाहता है ये तो ये होगा ये सारक यम एवं इच्छती जिसको आत्मा को ही चाहेगा उसी को स्वीकार करेगा और दूसरा परमात्मा जिसको स्वीकार कर दे उसी बात में दर्शन हो सकता है ऐसा दो अर्थ करेंगे तो यहाँ पर एम ए ईश्वर यम सारगम ऐसा अर्थ करना प्रकार बता रहे हैं एमएस देवते यदि वाक्यांतर अनुगुणिया है यह वाक्यांतर आदि मंत्र आने वाला है इसका अनुगुण हो जाता है तो इसलिए वह धातु प्रसाद आत्मा यदि पुलिंग पाठ है तो ईश्वर की कृपा से आत्मा को जान पाता है उससे फल होगा बीत शोक हो जाता है शोक रहित हो जाता है ऐसा कहाष्य देखिए अड़ो अमोधार्थ योग में जो सूक्ष्म वस्तु है छोटे से छोटे वस्तु हैं सूक्षात्याम और उसे भी अड़ सूक्ष्म श्यामा का अंतर श्यामा के चारों को श्यामा का रूप है अब कहा तक छोटे में जान एक दृष्टांत के लिए है आदि लगा दिया उससे भी अणुत्तर है श्यामा का श्यामा का चावल छोटा सा होता है उससे भी छोटा है उपाधि छोटी उपाधि में छोटे रूप से देता है आत्मा में छोटा तो बड़ा महत्व महत्मा तो महत जो महत परिमाण वाले है पृथ्व्या भैया महत्व पृथ्वी आदि पृथ्वी आदि से महत्तर है पृथ्वी महत है और आत्मा महत्तर है महान जो पृथ्वी आदि को माना जाता है उससे भी महान है माने बड़ा है तो उपाधि जैसी आवे वैसे होगा अणु महंगा यदस्थी लोके वस्तु देखो लोक में कोई प्रकार के वस्तु होते होगा या, तो या महान होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा अणु महवा लोके वस्तु, जो वस्तु लोक में है अणु है या महान है तब माने वो वस्तु तेमा नित्ये आत्म संभव वस्तु उसी आत्मा के द्वारा जो जिस आत्मा की चर्चा चल रही है उसी आत्मा के द्वारा ही नित्य आत्मा नित्य आत्मा के द्वारा आप स्वरूप की उपलब्धि कर पाते हैं कोई भी वस्तु है आत्मा के बिना किसी की स्वरूप नहीं रज्जु में कल्पित सर्प आदि जितने भी होते हैं रज्जु के बिना अपने स्वरूप की उपलब्धि कर सकते जब सर्प का भाव होगा रज्जु के बिना नहीं होता तो सबका अधिष्ठाता है आत्मा आत्मा में कल्पना है सारी जगत की कल्पना आत्मा में कैसे हम जब सुसुप्ति में जाते हैं कोई जगत हमारे पास नहीं है उस काल में कौन होता है केवल हम होते हैं हम हमारे शरीर नहीं हम आत्मा होते हैं जब जगते हैं तो फिर ये आ गए कहाँ से आए आत्मा में एक हुआ था आत्मा से आए आत्मा में कल्पना है जो जागृत स्वप्न में कल्पना है आत्मा में ही कल्पना है आत्मा इनका अधिष्ठान है सुसुक्ति एक दृष्टान्त है चर्चा तो सुसुक्ति से भी ऊपर की है कि तो वहां अवांग नजर होते रहे हम जा नहीं सकते हैं सुश्रुति को दृष्टांत देकर चलना होगा तो यही कहा तो दो, दो प्रकार के वस्तु होते हैं या तो छोटे हो या बड़े हो ऐसी वस्तु तब तब वस्तु वो वस्तु तेरई का आत्मा उसी आत्मा के द्वारा जहां ये कल्पित तेरई का आत्मा जो व्यक्ति आत्मा है उसी के द्वारा आत्मा और संभव अपना स्वरूप प्राप्त करते हैं आत्मा जैसा हो जाते हैं कहा टिप्पणी ना, ना चार किया परमाणु तो परमाणु आकाश आरो भाषा नित्यत्व है कहते हैं नरियाय आदि में परमाणु को नित्य माना है आकाश आदि को लेकर माना है हमारे यहाँ तो नित्यता नहीं है आकाश में उत्पन्न होता है तस्मात वाये तस्मात आत्मा आकाश सम्भुता संस्कृति है सब उत्पत्ति से राशी है नई आय आदि मानते हैं परमाणु आकाश आदि है परमाणु में अथवा आकाश काल को नित्य माना है उन्होंने दिशा को नित्य माना है आकाश को नित्य माना है मन को नित्य माना है उनके ऐसा है तो जितने भी हैं जितने माना जो है लोगों में भाषी होने वाला नित्य तो है वो भी तब अधिनियम उस है उससे आत्मा के अधीन है आत्मा की नित्यता वहां दिख रही है अधिष्ठान की सत्ता आरोप में दिखाई पड़ता है रजु जितनी लंबी होगी उतने लंबा सर्प दिखाई देता छोटी रस्सी है तो छोटा सर्प बड़ी रस्सी है तो बड़ा सर्प हो जाता अधिश्ताओं की सत्ता ही वहां भाषण है तो इनमें जो नित्यत्व तो दिखता है लोक में लोक व्यवहार में परमाणुवादी में वो भी आत्मा के नित्यत्व से नित्यत्व प्राप्त किए हो जाए, क्योंकि नित्यों द्वितियाम चेतन चेतना श्वेता है एक विश्वास नित्य है नित्यों द्वितिया श्वेता श्रोता नित्य और द्वितियाम चेतना चेतनाधी नित्य अभी अन्य नाम आत्मावि के जो आदित्य पदार्थ होते हैं नित्य के अधीन आपका स्वरूप की प्राप्ति करते हैं जैसे रत दृष्टान्त है सर्वपर्य जो तो अस्तित्व व्यवहार होता है किस उसके बिना नहीं किसके बिना नहीं होगा रचि के बिना नहीं होगा अधिष्ठान के सप्ताह आदि से होता है तो जब सारा कल्पित है चाहे परमाणु हो चाहे आकाशवादी हो आत्मा में कल्पित है उसी वित्तता को यह आत्माशा नित्य वित्तीय क्या नि तो भगवान आत्मवान हो जाते हैं मान रजु का सर्प सर्प से ही सर्प रजु के तार से ही सर्पथ को तो दिखता है अगर ऋजु रह प्राप्त नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार सारा जगत आत्मा से ही आत्मबान हो रखे हैं। ऐसा समझना आश्चर्य आत्मा असत सम्पर्क उस आत्मा से रहित जो होगा वो असत हो जाएगा बो तो बंदे आपको समान होगा अगर आत्मा को लिए बिना अपना स्वरूप दिखाना चाहेगा कोई रज्जू में नाचने वाले सर पर अगर रज्जू के बिना स्वरूप दिखाना जाए दिखा पाए या नहीं दिखा पाए असप हो जाएगा सर कहा तरात्महा उस नित्य आत्मा से रहित होकर उत्तर सन असत सम्पत्त है और असत रूप में प्राप्त हो जाएगा उसकी सत्ता ही उपलब्धि नहीं होगी सारा वस्तु आत्मा ने गए तरात्महा पांच मिनट पॉइंट तरात्महा है तद व्यतिरिक्त विमोक्ष मैंने आत्मव्यतिरिक्त रूप से अगर सत्ता प्राप्त करना चाहे तो सत्ता प्राप्त ही नहीं कर सकता कल्पित वस्तु है तब तत्सत तद विनर्भों का समय <coughs> तत्सत कल्पित वस्तु सत्य तब विन का सम आत्मा का अभाव हो ही नहीं सकता आत्मा के आभाव पाने में उसके सत्ता ही नहीं होगी अगर वो है कल्पित वस्तु है तो आत्मा जरूर है तत्सत कल्पित वस्तु सत्य तब विदर्भ वाला संवाद आत्मा का विदर्भ में अभाव का संबंध है आत्मा होना जरूरी है अगर रज्जु में दिखने वाला सर्व है तो रज्जु जरूर है रज्जु के बिना उसका सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती ऐसे ही है ये कहा अच्छा आज तस्मात असुण एवं आत्मा अणु तो में है इसलिए वही जो आत्मा है जिस आत्मा की चर्चा, चर्चा चल रही है आत्मा अणु से भी अणु महान से भी महान कहा जाता है क्यों सर्वनाम रूप वस्तु उपाधि करता है बहुत करना सर्वनाम रूप वस्तु उपाधि सारे नाम रूप वस्तु तो हर वस्तु में दो चीज है नाम रूप लगा हुआ है एक नाम होगा एक उसकी आकृति होगी दो ही चीज ऐसे नाम रूप ही वस्तु होता है नाम रूप को हटाएंगे तो वस्तु नाम की चीज नहीं मिल रहा है उसका नाम उसकी आत्मति जितने भी नाम रूप वाली वस्तु है वही उपाधि वाला आत्मा होता है तदुउपाधि करता नाम वस्तु उपाधि यश्य आत्मा जिस आत्मा का नाम रूप वस्तु उपाधि है ऐसा होने से वो आनुसे भी अनु बड़े से बड़े जैसे जैसे उपाधि है वैसे वो वैसे भाषा है आत्मा सच्चा आत्मा अश्वंतोर ब्रह्मांड स्तंभ पर बड़े उद्व आत्मा है जो अनुसेवी अहु और महान से महान आत्मा कैसा है अश जंतो आत्मा अश्वो इसका वह आत्मा है किसके जंतु का गा। जंतु का कौन ब्रह्मजंत ब्रह्मा से लेकर किसी उचित कहां तक हो तीन के तरफ जितने भी हों पर प्राणी भाव जितने प्राणी वर्ग है गुहाया हृदय विहित आत्मभूत स्थित हृदय रूपी गुहा में प्राणी वर्ग जितने भी होंगे हृदय रूपी गुहा में आत्मभाव से मन स्वरूप रूप स्थित है सबका स्वरूप हो कल्पित पदार्थ का स्वरूप होता है है ऐसा कहा आत्माओं दर्शन सर्व मनो विज्ञान लिंगम वह आत्मा कैसा है देखो सीता साक्षात्कार करने सकते हैं हनुमान तो से आत्मा का ज्ञान होता है यह बोलना चाहते हैं हनुमान कैसा है जो जड़ पदार्थ में क्रिया हो रही है आप जड़ है दर्शन क्रिया देवगैया काम सुंदर दर्शन सर्वण मनो आदि क्रिया हो रही है जड़ पदार्थ है क्या अलावा चेतन है आत्मा है चेतन हो जाता है गाड़ी चल के देख करके है, निश्चित हो जाता है अनुमान से सिद्ध होता है एक होता है तम आत्मा हम पश्च्य देखता है आत्मा में पश्चित कम पश्यती उसको देखता है किस कैसा आत्मा है तम आत्मा उस आत्मा हो दर्शन श्रवण मन विज्ञान ऐसा लिंग है हेतु है दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान मान चक्षु ऐसी देखना देखने का रूप काम कर रही है होते हुए कहा क्रिया चल रही है स्रोत से सुनना ये भी है श्रवण क्रिया और मनन क्रिया और विज्ञान क्रिया बुद्धि में इनके द्वारा वो आत्मा तक कष्ट थे आत्मा को जानता है विवेक नहीं होगा आत्मा को पहचान लेता एक तो आत्मान दर्शन सर्वमन विज्ञान लिंगम आत्मा ऐसा आत्मा है दर्शन सर्वमन विज्ञान लिंगम यश आत्मा बहुमी समाज जिसे आत्मा के सब लिंग बनते हैं हेतु बनते हैं इनके द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है जैसे धूम के द्वारा अग्नि का ज्ञान होता है इसी प्रकार हमारे जल इंद्रियों में जो क्रिया हो रही है तत्पर क्रिया इन क्रियाओं के द्वारा आत्मा जरूर है लिंगम, उसको कौन देता देखता अप्रतु पश्य है जो कामना से रहित व्यक्ति होगा किश्वरों के कामना शून्य व्यक्ति होगा उस आत्मा को जानता है पश्यती का आपको तो देखना नहीं आपका विषय में जानने का विषय समझता है या दृष्टा ज्ञानार्थक है तम लिंगम अप्रतु काम नित्यते काम कामों ऐसे अकाम ऐसा इच्छा रही विषम की इच्छा से रही व्यक्ति होगा वही उसको दर्शन कर दर सकता है ऐसे अकाम का अर्थ क्या है अप्रद्म है उसका अर्थ दृष्टादृष्ट बाह्य विषय ऊपर विपरीत करता है दो प्रकार के विषय है बाह्य विषय एक दृष्ट विषय है एक अदृष्ट विषय इस्लोक के विषय देखते हैं दृष्ट है पार्वलोक विषय अदृष्ट है तो अथवा इस्लोक में विषय दृष्ट में कुछ अदृष्ट भी है तो दो ही विषय होते हैं दृष्ट विषय है एक अदृष्ट विषय है ये दोनों के द्वारा उपयुक्त बुद्धि वाला हो गया उपरांत बुद्धि वाला है दृष्ट विषय भी नहीं चाहिए अदृष्ट विषय भी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ हो वही व्यक्ति उस आत्मा को दर्शन कर सकता है ठीक एक टिप्पणी दो और तीन की टिप्पणी है छह नंबर रहेगी अच्छा छह नंबर सर्व सर्वनामरोग कर तो आज इसके ऊपर है सर्वनाम इत्यादि नाम रूप उपाधि धर्म अवभाष है उत्तर क्या का उपाधि के जो जो धर्म होते हैं वही धर्म उपहीित में दिखाई पड़ता है आपका उपहीित है उपाधिया ना, वस्तु है वैसे वैसे दिखना उनके धर्म छोटे हैं तो थोड़ा दिखना बड़े बड़ा धर्म दिखना है उपाधि का उपाधि का जो धर्म है उसी के अवभाष होता है ज्ञात होता है वही यहाँ दिखाई पड़ता है पश्चात अनुमान पश्चात उत्तर इति बात देखता टिप्पणी है दो, दो और तीन तम आत्मा अनुदर्श दो ने कहा तम आत्मा तम आत्मनो बिमान कहते हैं यहाँ पर द्वितियांतर तम के साथ में महिमान के साथ होना चाहिए आत्मनो तो ष्ट है उस आत्मा की महिमा को जानकर के बीते शोकों ने आत्मा को जान करके, जान करके नहीं कहा जाए आत्मा, आत्मा शब्द ष्टी में प्रयोग है और महिमान शब्द वहां द्वितीय है तो तम का अन्वय होना चाहिए महिमा के साथ आत्मा के साथ कैसे कर दिया होगा वास्तविक ने ये यहाँ की परिचाल कहते हैं तम आत्मा को महिमा की अगर।, अगर, अगर, अगर ऐसे अनुय करते हैं आप उस आत्मा की महिमा को ऐसा अनुय करते हैं तो क्या करना विवक्षित है ऐसा विवक्षित होने पर भी कोई आपत्ति नहीं आएगी कहेंगे या जो भाषागार जो लिखा उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी महिमा आत्मा अभी लेकिन क्या कर आत्मा जो महिमा आत्मा से भिन्न नहीं है अभिन्न है ये दिखाने लिए आत्मानों के लिए आत्मानो कैसे जो महिमा है आत्मा से भिन्न नहीं है तो आत्मा का अर्था आत्मानो कैसे दिया महिमा से भिन्न नहीं है आत्मा मानी अपनी महिमा में रहता है किसकी महिमा है आत्मा तो वैसे शुभ महिमा तिष्ट जैसा है आत्मस्वरूप महिमा में करते जो आत्मस्वरूप महिमा है वही है यहाँ महिमा और आत्मा में भेद नहीं है अभेद दिखाने के लिए भाषिकार में या आत्मान का उत्तर तम आत्मान ऐसा भाषिकार निग्रह कर्म का निग्रह ऐसा कहा तीन नंबर पर कहते हैं दर्शन सर्वान क्रिया का गुहायाम निहित स्रवता से युवती मकुल सूर्य ने कहा था गुहायम नीतम गुहायाम कहा था उसी के जो तो श्रुति का अर्थ है उसको जहाँ भाष्य में दिखाते हैं कैसे जानता है दर्शन श्रवण मन विज्ञान लिंग के द्वारा उस आत्मा जानता है जो आत्मा है उसको समझता है ये कारण क्यों वो कैसे समझेगा अनुमान करेगा कारण ही सतर्क जो कर्ण होते हैं कर्ता के सही होते हैं अकेले काम नहीं करते हैं करणत्वा हेतु जो कारण होते है उपकरण साधन होते हैं कर्ता के बिना काम नहीं कर सकते हमारे हाथ में लेखन है हम जब हाथ धीलांग में लिखेगी नहीं तो नहीं लिख सकती है ये कारण है ये तो कर्म ही सकारत्रिकम जो जो कारण होते हैं वो कर्ता के सहित होते हैं अकेले नहीं होते हैं क्यों कर्मत्वा यत्र कर्णत्म तत्रत्र सकारात्रिकत्व यथा बास्याधिक वसूला चलाता है वो बेटी वसूला चलाने वाला व्यक्ति अगर व्यक्ति ना हो तो वसूला चलेगा नहीं चलता तो वो वसूला को चलते हुए देख करके व्यक्ति अनुमान से चित हो जाता किसी प्रकार यहां में दर्शन स्रवण आदि की क्रियाएं हो रही इधर जर है कारण है ये तो कारण में क्रिया हो रही है कारण में क्रिया करता देना नहीं है। हो सकती अनुश्य होगा कर्म भी सक्रिय इत्यादि युक्ति अतः अनुसंधे ये जो युक्तिवान अनुमान है यहां पर अनुसंधान करना चाहिए साथ <coughs> ये जो युक्ति क्यों दे, दे, दे रहे हैं याभाष्य का दर्शन स्रवण आदि का वृद्धा जो देखिए कोई एवेवन का प्राण याद ऐसे आकाशो नश्यात ऐसा आता है अगर ये आत्मरूप आकाश न होता न होता कौन इसको अपानन क्रिया करता कौन प्राण क्रिया करता प्राण को ऊपर धकेलना अपान को नीचे खींचना कौन करता यही कहेंगे मध्य वाम विश्व देवा उपासदय ऐसा आएगा ऊर्धम प्राण उन्नति अपान प्रत्यगश्यति मध्य वामवासीन विश्व देवा तो कौन अन्या कौन अपान क्रिया कौन करता ये जल वायु नीचे ऊपर कर सकता है अपने इसको धक्का देने वाला कोई चाहिए धक्का देने वाले वायु नीचे ऊपर कैसे करता या को प्रा, को प्रान कौन या अन्या कौन अपामन क्रिया देता प्राण क्रिया कौन करता है बीच में बैठा हुआ है वो प्राण को वायु है भीतर वाला वायु है उसको नीचे ऊपर करा रहा है धक्का है खेलता है धक्का देता काम कर ऐसा है का इत्यादि श्रुतियां आम ये जो अमान इसी के बारे में दिखाया आगे का आगे तो अकार दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय ऊपर को बुद्धिभाष्य में कहा वही व्यक्ति आत्मा को जान सकता है जो दृष्टा और दो प्रकार के हमारे सामने विषय होते हैं और दोनों के दोनों के द्वारा जिसकी बुद्धि उपराण हो गई है ऐसे व्यक्ति ही जान सकता है आत्मा होगा जो तरा जब ऐसी स्थिति है तब मन आदि ने करना है धातुवाह इस में क्या होगा मन आदि को धातु शब्द से कहा जाए धातु एक शरीर से धारणा केवल शरीर को धारण करने वाले इंद्रिया होते हैं अगर इंद्रिया न हो शरीर गुड़ जाएगा इसलिए इसको धातु शब्द से इंद्रिय को धातु प्रसाद आत्मा धातु का तक तदा मन आदि कर रहा जो मन आदिकरण है इंद्रिया है मन कर है प्राण धातु है शरीर को धारण करने वाले धातु शरीर से धारण धारणा शरीर का धारण करते हैं इसे धारणा धातु ऐसा है प्रसिद्ध अंग जब विष्णु से उपराम कर देंगे आप तो अपने मन को दृष्टादृष्ट विष्णों से होगा तो उस काल में ये प्रसन्न होते हैं इंद्रिया हो प्रसन्न होते हैं प्रसाद सर्व उदारणा महान विष्णु तो जाए प्रसन्न चेतव यासु बुद्धि है। तो प्रसन्न होते हैं कहा उसके ये इंडिया प्रसन्न होती है देखो एक दिन खाकर को दिन भी प्रसन्न नहीं होता क्योंकि बिना खाए भी प्रसन्न होता है कब एक एकादशी के दिन अगर बदत बल्प रखा हो क्या दिया उनको कुछ नहीं दिया फिर तो प्रसन्न होते हैं जिसमें जो उपरांत आ जाए उसे मैंने किया कि हमने नहीं लेना है और कोई बोले कि नहीं खाना तो आप वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप आ जाए इंद्रिय विषयों से निवृत्त हो जाए अपने मन से निकाल के सुख के साधन बन जाते हैं ये क्या है। तो ये इंद्रिया प्रसन्न रहे प्रसिद्धांतुना प्रसादात आत्मा महिमा इस इंद्रियों की प्रसन्नता से ही आत्मा की महिमा को समझ सकता है जब तक इंद्रिया कालुष्य है विषयों में जब तक गए इंद्रिया कालुष्य है कलुषता है इंद्रिया में तब तक आत्मा का सामना संपूर्ण नहीं कैसा हो धातु धन प्रसाद आओ इन धातु माने इंद्रियों मनाली के प्रसन्नता से ही प्रसन्नता होंगे प्रसन्न करेंगे तब प्रसन्न होंगे तभी महिमाओं कर्मनिमित्त वृद्धि क्षय रही का उसकी महिमा आत्मा की महिमा क्या है नो बर्धते कर्मा कन्या न बर्धते करना नो कन्या यही आत्मा की महिमा यही है कर्म करने से आत्मा की वृद्धि होगी न न करने से हानि होगी ये आत्मा की महिमा से महिमा है ऐसी महिमा आपको कर्म भी क्षय रहता हूँ कर्म भी तक वृत्ति है क्षय है दोनों का रहता है आत्मा दोनों अभाव है आत्मा में ऐसे आत्मा को पश्च्य माने कि इस रूप से देखना भी नहीं अहम अश्मी मैं हूँ वो आत्मा मई हूँ जिसकी चर्चा चल मैं मई हूँ इस रूप से जानता है पश्च्य का जानता है साक्षात जा आम आयम अयम अहम अश यही आत्मा मैं हूँ ऐसा साक्षात जानकारी होती है दृष्टा तो ज्ञानार्थक रहे पटो भी तो शोक बहुत ऐसा आत्मज्ञान होगा तो क्या फल होगा शोक रहित हो जाता है टिप्पणी पांच चार पांच चार वगैरह काम में नहीं प्रवर्तना से आग आयोग बनी जाएंगे जो काम के द्वारा प्रवृत्ति व्यक्ति होगा इच्छा में कुशीभूत हो गया ये विषय चाहिए अतः यह नहीं चाहिए दो में से एक होता है एक से नफरत करता है एक से राग, एक से तेवत एक से दोष है ऐसा करें जो काम आ रही है काम का प्रवर्तमान जो व्यक्ति होता इच्छा को लेकर जो बाहर जाता है उस व्यक्ति की क्या स्थिति राज आदि जो तो राज आदि से देश राज के घेरे में पड़ जाता है मलिन कान्ति करना ये जो राजी है आपके करणों को इंद्रियों को मन को बुद्धि को मलिन करने जब काम के बसीभूत होकर के आप बाहर जाते हैं के साथ जाते हैं तो राग आदि पैदा होकर के उसके बाद आपके इंद्रियों को मलिन बना देते हैं निर्मल नहीं बना सकते मलिन कर देते हैं रागद्वेशीर बना देते हैं कार्य तो रागादी अनुत्पादन प्रसाद जो तो अकाम व्यक्ति होगा कामारहित शून्य हो गया उसका क्या है रागादी का तो उत्पादन हो ही नहीं सकता उत्पत्ति तो में रागद्वेश हो ही नहीं सकते हैं कुछ संचार व्यक्ति प्रेम करें व्यक्ति से देश करेगा इसलिए प्रसाद यही है प्रसाद में अक्षम स्वच्छता यही स्वच्छता है कल राम अक्षम प्रसाद कर अक्षम जो इंद्रियों में जो प्रसाद अक्ष अक्षम है स्वच्छ होता है अक्षमें स्वच्छता इंद्रियों इंद्रियोगी स्वच्छता यही आता उन्होंने परिग्रा तदेव स आत्मदर्शन हो योगी वही ऐसे ही इंद्रिया जब आपके सामने हो जाए मन सब विष्णों से निवृत्त हो जाए कोई आत्मा दर्शन कोई भी ऐसे इंद्रिया मन है आपके काम तो इन्हीं से लेना है जैसे आप अभी गलत रास्ते में चल रहे हैं भविष्य में सुधार सा काम इन्हीं से लेना है मनुष्य का अभिव्यक्ति जैसे आप बना रहे हैं अभी अपने बुद्धि में वैसे आत्मा का अभिव्यक्ति यही बनना है बनना तो है किंतु तो अभी गलत तरीका है ये कहना चाहते हैं भगवान तो का गीता के भी कहते हैं राग विदेश स्कूल राग विदेश स्कूल विषय दरिया का प्रसाद प्रसादी इत्यादि तो ये द्वितीय अध्याय गीता ने कहा राग से रहित होकर के हमारे खाता पिता रहेगा विषय हो जाएगा जब तक जीवन एकद्य से रहित होकर के चलता हो तो वो युद्ध हो प्रसन्न होती है प्रसन्न होने के लिए प्रसाद सर्वोत्म शुरू इत्यादि हो और फिर उसी प्रक्रम में चलते चलते कहा तस्मात जैसे महापा हो डिग्री का सर्वस इंद्रिया इंद्रिया के प्रतिष्ठा उसकी बुद्धि स्थिर है किसकी जिन्होंने पहले इंद्रियों को निरोध कर दिया इंद्रियो निरोध होंगे तो मन निरोध होगा जब तक आउटी डाल के रहेंगे तब तक तो मन धटकता रहेगा ये इंद्रिय रवाड़ के काम करते हैं बाहर के कचरा भीतर फोटो खींच के दे रहे हैं मन को और मन उसमें रंग रहा है अगर फोटो खींचना बंद कर दिया गया इंद्रियों से आहू की डालना बंद कर दिया जाए विषण को भीतर देना बंद कर दिया जाए तो मन में धीरे धीरे शांत होगा यथा धीरे नोबनी सोएवे उपसांग इत्यादि आता है सोयोग उपसांग तथा वृत्ति क्षया चित्तम सोएव उपसांग ऐसा आता है उपांग जैसे अग्नि को बुझाना चाहें तो क्या करना होगा ईंधन डाला बंद करो दो ईंधन डाला बंद करो दो बंदी अपने धीरे धीरे अशांत हो जाएगी, अपने कार्यों में ही हो जाएगी उसी प्रकार के मन में भी ईंधन डालना बंद कर दो इंद्रियों के द्वारा जो ईंधन दे रहे हैं आप इसको डालना बंद करेंगे तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा ऐसा है अच्छा का मित्र प्रतीक्षण पांच में करते हैं ये सो मित्य महिमा परामर्श नवरते करना लोग अन्य श्रुति आश्रित्य प्राप्त है कि जो ब्रह्माचार व्यक्ति में गया हुआ व्यक्ति जो है ब्रह्मपरा हुआ व्यक्ति उसकी महिमा है क्या महिमा है न बढ़ते कर्म कर न बढ़ेगा तो न घटेगा इस को लेकर कहा कि भाषण कह दिया कर्म नहीं है वृद्धि क्षय रही कम कहा स्वरूपों कर्म क्षय वृत्यु से रहे स्वरूप को ही वो जानता है ऐसा होगा आगे आसन है ठीक आशतार बने कहा कहते हैं एक से अणुम महत्व के रूप में कहते हैं एक आपका तो कितना है आपका एक है लोग में तो हो जाएगा अनुमान परमाणु भिन्न है आकाश भिन्न है पृथ्वी भिन्न है या तो अणुमान लाभ तो हो जाएगा चल रु यहां कैसे होगा एक ही तो है आत्मा या तो छोटा होगा बड़ा होगा अड़ोर है अन महत्व महिला बोलती होगा प्रश्न उठेगा कहना चाहते हैं अणुत्व महत्व के विरुद्ध हम कथम एक ही व्यक्ति है आपको तो एक ही है। तो ये एक ही में अणुत्व महत्व विरुद्ध धर्म तो कैसे अनुवाद किया जाता है कैसे कहा जाता है यदि आसंख्य ये जो शंका उठाकर के उत्तर देखना चाहते हैं अणुत्वाद्यास अधान जिसमें अणुत्व महत्व की कल्पना करते हैं सत्ता को अधिष्ठान में से अणुत्व के अधिष्ठान में से और महत्व अधिसान से मान ऐसा है एक अनुपाद का व्यास अधिशन अनुपाद अनुपाद व्यवहार इसलिए वाला है न तत्पोता वास्तव में आत्मा ना हो गए महत्व दोनों सत्र से रही था न तत्पोता स्वरूप नहीं इसलिए विरोध नहीं एक व्यक्ति को कल्पना क्यों करना है कल्पना हो तो सकती है एक अणु महत्व अगर अवतर में भाष्य में अन्यथा दुर्विज्ञान प्राकृतिक रूप ये ही अन्य अगर इस तरह से आत्मा को जान सके तो क्या होगा दुर्विज्ञा यह आत्मा जब तक इंद्रियों की प्रसन्नता और अकामत् तो को नहीं ला पाए अक्रतु नहीं बन पाए विषयों से निवृत्त अपने मन को निवृत्ति नहीं कर पाए तो क्या होगा आपके लिए दुर्विज्ञा जानना मुश्किल होगा कामी भी जो तो कामी पुरुष हैं विष्णों की इच्छा में लोलूप है विष्णु की लोलूप है इच्छा चाकर में खड़े हुए हैं ऐसे प्रायोगिक जो तो प्राकृत प्रकृति में बहाने वाला पुरुष मनुष्य के द्वारा प्राप्त करना चिंता है यमान क्योंकि बहुत इंद्रिय जब तक आपके शांत रहेंगे विष्णु की तरफ से तब तक आत्मचिंतन कर ही नहीं पाएंगे बहुत बहुत सूक्ष्म पड़ा है ये बोलना चाहते हैं टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी है अन्यथा अकामत्व प्रेरित धातु प्रसार प्रसाद मंत्र है अकामत्व से प्रेरित होने वाला होता है इंद्रिया प्रसन्नता इंद्रिय प्रसन्नता के बिना आत्मा का ज्ञान होना संभव नहीं क्योंकि तो इंद्रियों को प्रसन्नता के लिए विषयों की इच्छा का अभाव होना चाहिए विषयों की इच्छा के अभाव हो तो इंद्रिय प्रसन्न होंगे और इंद्रिय प्रसन्न होने पर आत्मज्ञान हो सकता है नहीं प्रेमी हो सकता यही पता है ठीक मंत्र है आशीर्व दूर व्रजते सया लोत आशीर्व दूर अस्तमार दिव्यादा ईदास तो में साम के, के आकार में इकार हो जाता होतो। आशिना। आस है आस्नातु से पढ़े हो तो आशीना अस्नातु से पढ़े ऐसा हो जाता है आशीना आसीना दूरम प्रकृति बैठा हुआ है एक जगह में स्थिर है बैठे बैठे दूर जाता है आत्मा ऐसी स्थिति है तो जिनके इंद्रियां स्थिर मैंने विचलित इंद्रियों विषयों में कैसे जान पाएंगे ऐसे आत्मा का, का स्वरूप बता है आसीना दूरम प्रकृति बैठा हुआ है किन्तु दूर गया हुआ होता है ऐसी स्थिति आत्मा की स्थिति ऐसी है और शयाति सर्वतार सोया हुआ है सर्वत्र गया हुआ है उन्हें सुसुक्ति का सर्वत्र गया हुआ होता है जागृत स्वप्न में सर्वत्र नहीं जा सकता किसी एक देश का होगा, इसका ज्ञान उसका ज्ञान सुसुप्ति में विशेष ज्ञान का अभाव होता है इसलिए सर्वत्र गया हुआ उसका सर्व क्या होता है जागृत स्वप्न तो अल्प क्या है सया हो गया सर्वत्र आशीनों दूरवृत्ति बैठा हुआ आत्मा अचल है सहारा भी है किंतु उपाधि के कारण दूर गया हुआ होता है जैसे कटा आकाश अचल है आकाश चलता नहीं है किंतु तो घर के घेरे में जो पड़ जाता है तो वो जो घड़ को ले भेजा नहीं जाओ तो आकाश दया हुआ होता है कि बैठा हुआ होता है गया हुआ दिखाई पड़ता है घर के साथ आकाश में लगता है ऐसा क्यों जाता नहीं आसीन और दूरम दर्ज अरे उपाधि के कारण दूर गया तो लगता है किंतु तो आत्मा अचल है आसीन है और शयाम और याद सोया हुआ है मैं अवस्था में सर्वदा गया होता है मैंने विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता उसका। है उसका सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान परिचय में ज्ञान है एक देश का ज्ञान होता है ज्ञान स्वप्न है कस्तुम मराहरण देवम मरण योग तम मराहरण देवम उस सहर्ष और आहार रूप देव है जो मन की क्रियाएं हैं मन रूपी उपाधि को लेकर ले कभी आश्रष्ट होता है कभी अर्षा रही होता है कि जो आत्मा है देवों को देवता है उसको मदर योग कहा अन्योगी आत्मारे विशेष विवेकी लोग जैसे हमारे जैसे है करके यमराज कह रहे हैं हमारे देशों को छोड़कर सामान्य लोग कैसे जान सकता है उसको जिन्होंने विषयों से इंद्रियों को निवृत्त कर रखा हो अकाम हो गया हो वही जान सकता है बाकी नहीं जान सकता ये कहा भाष्य में कहते हैं आशी जो अवस्थि का आत्मा का स्वरूप वास्तव में अचल है आशिका मैं अवश्य बैठा हुआ है अचल है अचल होता हुआ है, क्योंकि व्यापक है व्यापक चलना नहीं पड़ता होता भी ऐसा होते हुए दूर हम प्रति दूर गया हुआ हो जाता उपाधि के चलने से चला हुआ जैसा लगता है वृद्धाओं ने कहा था ध्याय भी बलिराय भी ध्यान करता जैसा चिंतन करने वाला आत्मा मन है किंतु मन के साथ उपाधि के एकता से ध्यान करता जैसा पैद चलता है मनुष्य का पिंड चल रहा है तो इसमें एकता के कारण आत्मा चलता स्वभाव बांधता है ऐसे ज्ञान भी है आशीन औष अचल दूर अंदर अचल होता हुआ दूर जाता है सयान याति सर्वत्र और सोखा हुआ सर्वत्र जाता है सोया हुआ व्यक्ति सर्वत्र जागर धरता मैं आत्मा एक भी देश में है सुशुद्ध काल में सर्वत्र गए हुआ देश है। होता है विशेष ज्ञान का अभाव होता है सामान्य ज्ञान का चाहिए एवं अशुभ आत्मा देवाल जो आत्मदेव है ऐसा देखता है बैठा हुआ सा, दूर जाता है सोया हुआ सर्वत्र फैला हुआ होता है ऐसा जो आत्मदेव है मदा मदस् मधु शहीद और मधीर मान साहस उसी का उपय कभी हर्षित हुआ कभी हर्ष का अभाव होना वो मन के कारण से है मधु से आत्मा है विरुद्र आत्मा विरुद्ध धर्म वाला दिखाई दे रहा है तो इसको छानवन करना बड़ा मुश्किल है जो अकाम व्यक्ति नहीं होगा जब तक अकामत तो प्रयुक्त इंद्रिया प्रसन्नता नहीं होगी तब तक विरुद्ध अथो असत्य ज्ञान उसको जानना सामान्य व्यक्ति का संभव नहीं है ज्ञात तो अशत्यता कस्तम मराव देवों जो तो मर और अमर से युक्त देवता है हर्ष और अहर्ष से युक्त देव है मर देव तो ज्ञान हुआ है कि हमारे जैसे पंडितों के द्वारा बिना कौन जान सकता ऐसा है अस्मरालय जे वो सूक्ष्म बुद्धि है पंडित से हमारे जैसे तो सूक्ष्म बुद्धि वाले पंडित है यमराज बोल रहे हैं जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो बाकी ठूल होना अच्छा है बुद्धि स्थूल होना अच्छा नहीं है बुद्धि सूक्ष्म हो तो अच्छी बात है तो अस्मदालय जो सूक्ष्म बुद्धि हमारे जैसे सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग हैं जो पंडित ऐसे जो पंडित होगा मानी पंडित माने सदस्य विवेकी को पंडित करने का पंडितासन सदस्य विवेकी प्रस्तुत करने में कहा पंडित उसी का ना नाम है सब और सबका विवेक कर सकता हो सकता हो उसी काम पंडित होता है शुण शुण देशे जो वाले लोग हैं ऐसे पंडित था कैसे वो जो किसी पंडित सब का सबका नहीं ऐसे पंडित ये ही विज्ञ अयमात्मा अयमात्मा विज्ञाती है विज्ञान हो जाता है आत्मा का क्यों स्थिति गति नित्या नीत्या विरुद्ध अनेक धर्मोपाधि करवा विरुद्ध धर्म बतवा आत्मा सबके विषय में आत्मा को छान करके अलग कर हो विरुद्ध धर्म वाला क्यों स्थिति गति आदि नाना प्रकार की गति है उसकी और भिन्न भिन्न उपाधि के कारण भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है एक है स्थिति गति दी त्यादी स्थिति और गति नित्य और अनित्य अनित्य मानित दिख रहा है नित्य है इत्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधि अनेक धर्म उपाधि आत्मा के एक धर्म थोड़ी है ये सब आत्मा के उपाधि बने हुए हैं अनेक धर्म इसलिए विरुद्ध धर्म विरुद्ध धर्म वाला हो जाता आत्मा इसलिए विश्वरूप ही वक्त चिंतामणि आत्मा सर्वरूप होकर के भाषता है विश्व रूप से जैसे उपाधि वैसे वैसे भाषण जैसे चिंतामणि है चिंतामणि के समान देखता है कैसे चिंतामणि का दो अर्थ करके चितेंगे टीकाकार बोलेंगे चिंतावनी ऐसी एक है चिंतामणि के सामने जो बस्त, जो जो वस्तु होंगे वो चिंतामणि उसी रूप से दिखती है लाल पुष्प आ जाए लाल दिखना पीला आ जाए तो पीला दिखना अथवा चिंतामणि एक व्यक्त जो सोचे उसको अल्प समाज रोकनी है जो सोचो वही दिखना आपको ऐसा भी हो सकता है चिंतावनी के समान दिखता है अनेक रूप में दिखाई पड़ता है आत्मा एक आतो दुर्भिग्न एक दिखाती है आत्मा को जानना कठिन है इसलिए पहले आपको बुद्धि सूक्ष्म होना चाहिए बुद्धि सूक्ष्म के लिए विषम से इंद्रियों को प्राम होना चाहिए अकाम होना चाहिए निष्काम होना चाहिए आपको देखा और दुर्बी की अपेटी कस्तम क्या हमारे जैसे को छोड़कर सामान्य लोग तो कैसे जांच सकते हैं क्या देखा करना उपशम तो शायना ये जो तो शयाम यादि सर्वत्र का अर्थ करने जा रहे हैं क्या है ये सोते हुए सर्वत्र फैलना कैसा होता है कर्मों का इंद्रियों का जो तो उप होता है उपराण हो जाता है शांत हो जाते हैं जाता है, है? कब सुशुप्त कायम जिसका नाम है कर्मचरित एक विज्ञान से उप वहां पर जो होता है सोया हुआ व्यक्ति को क्या ज्यादा सुश्रुप्त है इंद्रियों के माध्यम से होने वाला एक देश का ज्ञान वो ज्ञान नहीं रहता विशेष ज्ञान का भाव हो जाता है जैसे चक्षु सबका ज्ञान नहीं कर सकते किसका रूप का ज्ञान करे या रूपान पर आत्म का ज्ञान करे और इंद्रिय है तो ज्ञान दी एक बताए जायदाप कर इंद्रियो उपराज ये शयन है कर्ण जनित एक विज्ञान से उपशमन श्यांशी इंद्रियोध करण इंद्रिय हैं इससे होने वाला जो तो इंग्रेस का विज्ञान है इसी का पोषण होना होता है पर सोया हुआ व्यक्ति को एक देश का ज्ञान नहीं होता विशेष ज्ञान नहीं होता ठीक है यदा केवल सामान्य विज्ञान होता है उसका सामान्य विज्ञान वाला है माने ज्ञान है किंतु अमुख वस्तु का ज्ञान नहीं है वस्तु का व्यवहार इंद्रियो का प्रभाव सामान्य ज्ञान में से यह सब होता है हुआ हो जाता है जागृत स्वप्न ने संकीर्ण अवस्था में होता है एक एक विषय की दृष्टि होती है ये कहा एक विज्ञान वाला केवल सामान्य विज्ञान वाला होता है उसका ज्ञान तो रहता है विशेष ज्ञान नहीं है सामान्य ज्ञान वाला होने से सर्वत्र ज्ञापन सर्वत्र ज्ञान जैसा लगता जाता नहीं सयाग याद होता विशेष विज्ञान काल में तो एक देश है सामान्य विज्ञान काल में सर्वत्र है ऐसा ध्यान होता है एक यदि विशेष विज्ञान जब विशेष विज्ञान में स्थित होता है जागृत स्वप्न में विशेष विज्ञान बढ़ा होता है तू इंद्रिया है मन है सब कुछ है इत्यादि का यदा विशेष विज्ञान जब विशेष विज्ञान में स्वेद रूपे स्थित अपने रूप से जैसा होता स्थितिगत दूर मिलती जीव स्वेदेण स्थित एवं ऐसा पाठ होना चाहिए तो अगर उसे अच्छा होगा ये मन आवि गतिशो तब उपाधि का पाठ मन आड़ी गति गतिमान है और कोई उपाधि इसके बजाने दूर जाता हुआ फितर जीवन है फितर एवं होना चाहिए पाठ वैसे माने फितर रहते हुए ही उनके चलने से चढ़ा हुआ जान होता है मन जहाँ पहुंचा हुआ पहुंचा हुआ हो जाता है उपाधि के कारण ब्रदीव यही वर्त कद ये आत्मा यही है बाहर में होना यही वो वर्त थे वह आत्मा यही है जिसकी चर्चा कर रही बाहर नहीं यही, यही रहता है ठीक है विरुद्ध अनेक धर्मवत्ता दुर्विज्ञेत आत्मा कथम पर ही पढ़ित सिया शुरु के साथ अगर विरुद्ध धर्मवार होने के कारण से आत्मा दुर्विज्ञ है अभी आपने कहा स्थिति का निधि क्रिया दिखाई पड़ती है भिन्न भिन्न विरुद्ध तो धर्म होगा दिखाई पड़े तो उधर दुर्विज्ञ होता है तो फिर पंडितों को भी कैसे और का ज्ञान होगा पंडित मानी विवेकी पुरुष विवेकी तो होते हैं उनको पंडित बोलते हैं सारा के विवेक करने की क्षमता जिसमें हो उसको पंडित बोलते हैं यह स्वयंकार का उत्तर देते हैं स्थितिगति इत्यादि का अच्छा स्थितिगति गति नित्या इत्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधि का वृद्ध धर्म धर्म विश्वरूप इत्यादि कहा था गति नित्य अनित्य रहते चलना नित्य होते हुए अनित्य दिखना तथित शरीर दिखा वाला दिखना इत्यादि वृद्ध अनेक धर्म उपाधि होने के कारण आत्मा को उसी रूप से दिखता है विश्व रूप दिखता है जितने उपाधि उतने रूप आत्मा दिखाई देता है को मणि यथा जैसे विश्वरूप बने सर्वरूप मणि सारा हो जाए सर्वरूप मणि जो वस्तु सामने आए वैसे ही दिखना मणि सफेद लाल पुष्प रखो तो लाल पीला रखो तो पीला काला बने तो काला ऐसा दिखना यथा विश्वरूपणी विश्वरूप एक मणि का काम है सर्वरूप मणि जो सर्वरूप हो सकती है जो मणि एक ही है वो रूप अने तथा उपाधि के कारण काला रूप दिख होता है मणि शिश्व रूपों मणि तथा नाना रूपों अभार नाना रूप घासित होता है प्रकाशित होता है मणि पर दूसरे गिर लेकर के नाना बोल उपाधि संक्राम आप दूसरी है नाना प्रकार उपाधि के संग्राम से वो बड़ी नाना रूप में ध्यान पड़ती है जैसा है न सोता है नाना रूप मणि में सोता नाना रूपा एक ही रूप रोसा आप अभी अचल अच्छा है एक ही रूपा है ऐसा होते हुए भी अच्छा चिंता मूल तो चिंता जैसे चिंतामणि है एक तो विश्व रूपमणि का दूसरा चिंतामणि चिंता मूल चिंतामणि में यदि चिंतित है जो जो व्यक्ति जैसे चिंतन करता है उसको माँ वैसे दिखाई देता है वो मणि वैसे दिखाई देगी जो सोचे वही माँ दिखाई देगा कि उसमें मणि में यद चिंतित जो जो चिंता करता है एक तथ्य चिंता उपाय है वो जैसे उसकी चिंता है वही चिंता के उपाय रूप से दिखाई पड़ती है उसके चिंतन का विषय रूप से दिखाई देगी मनी जो सोचेगा वही दिखाई पड़ेगा वो ऐसा नास्तव तत्प होती है मणि ये कहा तरह इसी प्रकार स्थिति गति नित्यादरुद्ध तो अनेक धर्म आत्मा में जो तो भाष रहे स्थिति गति नित्य नित्य विरुद्ध नाना धर्म तो के भाषते हैं ये भी ये जिन उपाधियों का ऐसा उपाधि नाम ये धर्म आत्मा भी नहीं है किसने उपाधि के ऐसा उपाधि नाम तब तो उपायों का उन उपायों के कारण से ही आत्माभिविरुद्ध धर्मवान युवा वा सके आत्मावि विरुद्ध धर्म वाला जैसा वास्तव है वास्तव में आत्मा में विरुद्ध धर्म स्थितिगति आदि है ये समझना टिप्पणियां एक और दो तीन एक दो तीन टिप्पणी एक में कहा <coughs> विश्वपूमणि विश्वरूप मणि का क्या आता है विश्वम सर्व विश्वमान सर्व का पर्याय का सर्व विश्व होता है जिसको विश्व मानी सर्वस्व सन्दम अपने सन्निधि में जो आई हुई हाँ वस्तु है उनको वस्तु वाल पर, माने माने किसको कि किसके समे रूप वाली वस्तु का ही इसमें प्रभाव होगा निरूप वस्तु का इसमें आकृति नहीं आएगी रूपवान वस्तु होना चाहिए मान पृथ्वी चलते वाला होना चाहिए रूपवान वस्तु यही होते हैं पृथ्वी चलते तीन होते हैं रूपवान वस्तु जो होते हैं रूपवर वस्तु रूप वस्तु रूप प्रवीणा अवरूप्यते है उसके रूपित होता है मैंने प्रकाशित होता है प्रतिगत रूप से दिखाई पड़ता है रूपवान वस्तु वहाँ प्रतिफलित हो जाता है मणि में विश्व रूपाणी रूप्य थे विश्व रूपा विश्व मान वस्तु वस्तु रूप्य थे एक ही रूप विश्व रूप सारे वस्तु जिसमें प्रतिफलित हो जाते हैं इसलिए विश्व रूपा का मणिषेका कहते हैं और चिंतामणी जो आते सब चिंता नहीं है चिंतामण जो सोचे वही दिखाई पड़े सब शक्ति विशेष ये तो सब शक्ति विशेष को लेकर के वो एक शक्ति विशेष है चिंता इधर उदाहरण के आसन कहा चिंता इत्यादि कहा नत्पा कहा था वो तो मणि सोचा नहीं होती वास्तव में नहीं नत्त माने वास्तव में मणि तब तक चिंता के विषय दिखाने वाली भी नहीं वैसे दिखना भी नहीं है आने अनेक रूपये भाषण भी नहीं है वास्तव में ऐसा जैसे किसी उपाधि आ गए चिंता की उपाधि बंद निकु उपाधि बंद है ना स्वर्ग पदक उपाधि मंत्र जैसे मणि उपाधि के बिना नाना रूप होने है इसी प्रकार यहाँ आत्मा भी उपाधियों के कारण नाना रूप वास्तव में कोई नहीं आता ये बता रहे अभी टीका है यदि तस्वीर शुरू किया तस्य गए तस्य इस प्रकार समझने वाला जो पंडित मानी इस प्रकार समझने वाला पंडित उसी शुरू होगा आत्मा एक ही है है अचल है होते हुए भी उपाधि के कारण से चला हुआ अच्छा होता है सोता हुआ भी सर्वत्र फैला हुआ, हुआ दिखाई पड़ता है इत्यादि दिखाई पड़ता है आत्मा यदि तस्व शुरू किया तस् पंडित से शुरू किया इस प्रकार चार जो पंडित तस्वंड से मान यथुर्थ विचारे न इस प्रकार के करने से तस्वीर पंडित से सुविज्ञ पंडित के लिए सुविख्या होगा उपाधि विविप्तु दुर्विज्ञा है उपाय अभिव्यक्त दर्शनास्त्र दुर्विज्ञा की होती उपाधि से भेद नहीं कर पाता विव्यक्तमय पृथक अभिव्यक्तमय एकता उपाधि के साथ ही देखता हो उसके लिए आत्म है उपाधि के साथ विवेक नहीं कर सकता अभिव्यक्त दिखता एक एक करके दिखता ताजा करके दिखने वाले को दुर्विज्ञा होता ये कहा उपाधि अभिव्यक्त दर्शन उपाधि के साथ में एकता करके देखने वाला जो विधि होगा उसके साथ तो उसके लिए तो दुर्विज्ञा उसको तो दुर्विज्ञा रहेगा ये आपका है स्वतः विरुद्ध धर्म तो नास्ती योजना है आत्मा में स्वतः विरुद्ध धर्मवान आत्मा नहीं है धर्म आत्मा में हो नहीं सकता श्रुति के द्वारा बिठाते हैं, हैं। कराधिकारुति तो तो के साथ ही जा रहे कर उपशम होना शांत हो जाना यही है कर्म जन्म से उपशम पर शयाश होती जो जागृत स्वभाव में एक देश ज्ञान होता था एक एक वस्तु का ज्ञान होता था एक देश ज्ञान विषम का होता था एमपी के माध्यम से वह सुख की अवस्था में नहीं सकता सामान्य विज्ञान है विशेष विज्ञान का भाव है वही आप पहला हुआ है पर एक ही जगह में केंद्रित हो गया सब में अभी तो एक ही में थे जागृत में एक में था एक, एक विषम का ज्ञान होता था वहाँ सामान्य ज्ञान है एक है एक पार्वन की परिवार विरुद्ध धर्म हो उपाधि भाषे पर अगर विरुद्ध धर्म होता आत्मा क्या उपाधि है, नहीं है उसमें भी भाषा चाहिए था विरुद्ध धर्म सुक्ष काल में आत्मा में स्थिति गति सदि दिखाई पड़ता है क्या विरुद्ध धर्म नहीं दिखाई पड़ता उपाधि के पुर में चाहिए अगर विरुद्ध धर्म आत्मा हो तो सुख उपाधि नहीं है वहां की भाषणा है वहां भाषता है विरुद्ध धर्म भाषता है इसका मतलब आत्मा का स्वरूप विरुद्ध धर्म वाला नहीं है यह सिद्ध तो होता है एक अंतरते हैं विरुद्ध धर्म से स्वतः अगर स्वतः हुआ आत्मा का स्वभाव विरुद्ध धर्मवान हुआ आत्मा तो स्थिति में उपाधियों का समय जिस काल उपाधि है सुश्रुद्धि अवस्था में उपाधि है उस काल में भी भाषा वो धर्म भाषा है विरुद्ध धर्म किंतु भाषता नहीं मत भाषा भाषता नहीं है विरुद्ध धर्म वास्ता न तथा इसलिए आत्मा विरुद्ध धर्म नहीं न तथा न विरुद्ध धर्म इति आशा अवतार है इसी अभिप्राय को लेकर देते हैं स्वतो विरुद्ध धर्मत्म न ना स्व विरुद्ध धर्मत्व इत्यादि का स्वतो विरुद्ध धर्मत्वम नास्ती एक पिता में बोला स्वतः विरुद्ध धर्म नहीं आ। आगे। ठीक टीका एकदृष्ट विज्ञान से क्या इत्याधिकार हो गया एकदृश विज्ञान क्या है जो जागरूकता अधिकार हो इंद्रिय जलित एक देश ज्ञान होता है क्या ज्ञान है मनुष्यों हम टीकाकार हो गए मनुष्य होगा ना एक देश विज्ञान है परिचय ज्ञान है मनुष्यो हम नीरव पश्वी जब शरीर में, में आपको बुद्धि कर लेता है एक का ज्ञान होता है तो मनुष्य हो कहता है चक्षु में एकता कर लेता है जब हम पश्च्यामी बोलता है आराधना करके बोलता है एक करना कोसम नहीं आते ये एक देश ज्ञान होता है इसका, तो का मनुष्यों हम विरम पश्यामी इत्यादि परिचय विज्ञान परिचित विज्ञान होता है एक देश विज्ञान करते हैं परिचन्न विज्ञान टिप्पणियां छह और सात की टिप्पणी छह ने कहा देहन तधार में ना आत्मा ना परिचन्न तो विज्ञान के साथ तालाब करके आत्मा में परिचित्व विज्ञान होता है मनुष्यों हम है अगर देह के साथ तालाब नहीं कोई अधिकार नहीं होगा इसको मनुष्य होकर अधिकार नहीं है कह नहीं सकता सुसूत्री बोलता है न मनुष्यों तो को यहां पर आत्मा सुसूत्री ऊपर भी कहता है वो तो दृष्टा हम मेरे सुश्रूति को न मनुष्यों को करने का अधिकार नहीं बनता तो सुश्रूत्र शरीर के साथ तालात होता है जाओ अधिकार है इसलिए मनुष्यों को होता है और चपचुला भी तालाब देना कैसे परिचय विज्ञान उदाहरण तत्त इंद्रियों के साथ में एकता करके तत्त इंद्रियों के साथ एकता करके बोलता है पश्यानी पश्या श्रिरोमी पश्यानी पश्या अहम श्रिरोमी अहम गचा क्या नियोग होता है तथा इंद्रियों के साथ आदरण करेंगे परीक्षण कर दिया गया दिया परीक्षण पश्यानी इत्यादि कहा मैं काले को देखता हूँ काला देखता हूं ऐसा बोलता है काला देखने वाला आंख है के साथ एकता करके बोलता है इत्यादि का भाषण तो अगर हो गया तर्वज्ञान से शोकाप्य है इतने भी दर्शन उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अभाव होगा आत्मा ज्ञान का फल क्या है शोक का अभाव यही बोलना चाहते हैं मंत्र मंत्र में है अशरम शु अनस्थुवस्थित महाुमात्मा नोचतीशरषु अनस्थुस्थित महाुमात्मा भक् न शोचती अशीर अवस्थित महांगं विभुम आत्मा मत् तेरो न असरीरं अशरम न विद्य शरीरम यशरीर आत्मा कोई शरीर नहीं है असरीर है समास शरीर है आत्मा असरीरं असरीर आत्मा को जानना है शरीर शरीरवाद आत्मा जानिए का कारण अशरीम मावा महांगय करना है शरीरसु अवस्थितु अवस्थित जितने भी अनिशरीर हैं ये शरीर सब अनित्य है इसमें अवस्थित है यही मिलेगा आपको अवस्थितम ये भी द्वितियां है असरीगम अवस्थितम कूत्र अवस्थितम अनावस्थितेश शरीर अनित्य शरीर है उसमें रहने वाला उसमें है आत्मा की भी शरीर काल में होना है शरीर का अभाव काल में नहीं पाया जाएगा आत्मदर्शन इसी के साथ ही होना है स्वयं तो शरीर है और शरीरों में रहता है कैसे शरीर में अनवस्थितेशु अनितेशु अनित शरी में रहता इस आत्मा को तो महान महान महां है आत्मा विभुम व्यापक है ऐसे आत्मा में से आत्मा को महत्व हमें प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके जान कर ज्ञापन धीरो से देखिए धीर पुरुष से होगा देखिए फिर शोक नहीं आता जब आत्मा को जानेगा तो शोक से बाहर होता है तत्व शोक मोह का एक अपमान प्रश्न है तो यही है कौन प्रकार का अशरीरम शरीरेश अनवस्थितेशु शरीरेश अवस्थितम अशरीरम तो अनित्य शरीर आदि हैं जितने शरीर आदि अनित्य है उनमें जाता है और शरीर रहित है मान है व्यापक है इस आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करेगा आपका का बहुत शोक से पार होगा ये कहा अच्छा, समय हो गया यह ओशाच